श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव तू भावमुख में रह इस कथन का तात्पर्य भावमुख अवस्था में रहने का यही तात्पर्य है कि अपने मन में सब प्रकार से सभी स्थितियों में सर्वदा यह देखना धारणा या अनुभव करना कि मैं यही विराट अहम या पक्का अहम हूँ भावमुख अवस्था में पहुँचने पर मैं अमुक की संतान हूँ पिता हूँ ब्राह्मण अथवा शूद्र हों इत्यादि सारी बातें मन से एकदम दूर हो जाती है तथा अपने मन में सर्वदा यही अनुभव होता रहता है कि मैं वही विश्वव्यापी अहम हूँ इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बारंबार हमें यह शिक्षा प्रदान किया करते थे अरे मैं अमुक का पुत्र हूँ अमुक का पिता हूँ ब्राह्मण हूँ शुद्र हूँ पंडित हूँ धनी हूँ ये सब कच्चे अहंकार हैं उनसे बंधन में फंस जाना पड़ता है अतः इस प्रकार की भावनाओं को त्याग कर मैं उनका भगवान का दास हूँ उनका भक्त हूँ उनकी संतान हूँ उनका अंश हूँ ऐसी धारणा करनी चाहिए और अपने मन में उसको अच्छी तरह से जमा लेना चाहिए साथ ही वे यह भी कहते थे अरे अद्वैत ज्ञान को आचल में बांधकर जो इच्छा हो सो करो पाठक संभवतः यह कहेंगे कि तब क्या श्री देव यथार्थ में अद्वैतवादी अद्वैतवादी नहीं थे श्री जगदम्बा के भीतर स्वगत भेद स्वीकार कर जब श्री राम कृष्णदेव जगन माता को इस प्रकार निर्गुण तथा सगुण उभय भाव में अवस्थित देखा करते थे तब तो यह कहना पड़ेगा कि आचार्य शंकर द्वारा प्रतिष्ठित अद्वैतवाद को जिसमें जगत का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया गया है वे नहीं मानते थे किंतु यह बात नहीं है श्री रामकृष्ण देव अद्वैत विशिष्टाद्वैत तथा द्वैत सभी भाव या मत को मानते थे किंतु वे कहते थे कि उक्त तीनों प्रकार के मत मानव मन की उन्नति के अनुसार उत्तरोत्तर आकर उपस्थित होते हैं किसी स्थिति में द्वैत भाव का उदय होता है तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानव शेष दोनों भाव मिथ्या है धर्मोन्नति के उच्चतर सोपान पर आरूढ़ होने के पश्चात किसी दूसरी स्थिति में विशिष्टाद्वैत उपस्थित होता है उस समय ऐसा अनुभव होता है कि नित्य निर्गुण वस्तु लीला में सदा सगुण बनी रही हुई है तब द्वैता द्वैतवाद तो मिथ्या प्रतीत होता ही है तथा साथ ही साथ अद्वैतवाद के भीतर जो सत्यनिहित है उसकी भी उपलब्धि नहीं होती और जब मानव साधना की सहायता से धर्मोन्नति की अंतिम सीमा पर पहुंचता है तब से जगदम्बा के केवल निर्गुण रूप का ही अनुभव कर उनमें अद्वैत भाव से वह अवस्थान करता है उस समय में तुम जीव जगत भक्ति मुक्ति पाप पुण्य धर्म ये सब एकाकार हो जाते हैं इस प्रसंग में श्री राम कृष्ण देव दृष्टान्त स्वरूप दास भाव के उज्ज्वल निदर्शक महान ज्ञानी श्री हनुमान जी की एक विषयक उपलब्धि का उल्लेख किया करते थे वे कहते थे श्री रामचंद्र जी ने किसी समय अपने दास हनुमान जी से पूछा तुम मुझे किस भाव से देखते हो अथवा चिंतन एवं पूजन किया करते हो उत्तर में हनुमान जी ने कहा भगवान जब मुझ में देह बुद्धि जागृत रहती है अथवा जब मैं यह अनुभव करता हूँ कि मैं यह देह हूँ तब मैं देखता हूँ कि आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ आप सेव्य हैं मैं सेवक हूं। आप पूज्य हैं मैं पूजक हूं। और जब मन बुद्धि तथा आत्मा विशिष्ट जीवात्मा के रूप में अपने को अनुभव करता है तब मैं देखता हूं कि आप पूर्ण हैं मैं अंश हूं। किंतु जब समाधि में समस्त उपाधि रहित शुद्ध आत्मा के रूप में अवस्थित रहता हूं, तब यह देखता हूँ कि जो आप हैं वही मैं हूँ मैं और आप एक हैं दोनों में कोई भी भेद नहीं है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे जो ठीक ठीक अद्वैतवादी है वह चुप हो जाता है अद्वैतवाद कहने का विषय नहीं है दो के बिना कहा सुना नहीं जा सकता जब तक विचार कल्पना है तब तक भीतर दो रहेंगे उस समय भी यही समझना चाहिए कि यथार्थ में अद्वैत ज्ञान का उदय नहीं हुआ है जगत में एकमात्र ब्रह्म वस्तु या श्री जगदम्बा का निर्गुण भाव ही कभी उच्छिष्ट नहीं हुआ है अर्थात मानव के मुंह से बाहर प्रकट नहीं हुआ है अथवा भाषा के द्वारा मानव उसे व्यक्त नहीं कर पाया है क्योंकि वह भाव मानव के मन बुद्धि से अतीत है वाक्य के द्वारा उसे कहा या समझाया नहीं जा सकता इसलिए अद्वैत भाव के संबंध में श्री राम देव बारंबार कहा करते थे अरे वह तो सबसे अंतिम बात है अतः यह स्पष्ट है कि श्री राम कृष्णदेव जैसे कहते थे कि जब तक मैं तुम तथा कहना सुनना इत्यादि है तब तक निर्गुण सगुण नित्य तथा लीला इन दोनों भावों को कार्यतः मानना ही पड़ेगा उस समय तक मुंह से भले ही अद्वैत भाव की चर्चा की जाए किंतु कार्य तथा आचरण में विशिष्टा द्वैतवादी ही रहना पड़ेगा इस संबंध में श्री रामकृष्ण देव और भी कितने ही दृष्टान्त दिया करते थे वे कहते थे संगीत में जिस प्रकार आरोह अवरोह होते हैं सा रे ग म प ध नि सा इस क्रम से स्वर को चढ़ाने के पश्चात पुनः सा नि ध प म ग रे सा इस प्रकार स्वर को नीचे उतारना होता है उसी प्रकार समाधि में अद्वैत ज्ञान का अनुभव करने के बाद पुनः नीचे उतरकर कर मैं भाव का अवलंबन कर अवस्थित रहना है जैसे बेल फल को हाथ में लेकर यह विचार करना कि खोपड़ा बीज तथा गुदा इसमें से किसको बेल कहा जाए पहले खोपड़े को निस्सार समझकर फेंक दिया गया फिर बीजों को भी वैसा ही किया गया और गुदे को अलग निकाल कर कहा गया कि यह बेल का सार है यही असली बेल है तदनंतर यह विचार आया कि जिस वस्तु का यह सार है बीज तथा खोपड़ा भी तो उसी के हैं खोपड़ा बीज तथा गुदा ये तीनों मिलकर ही बेल है उसी प्रकार नित्य ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के उपरांत यह विचार करना कि जो नित्य हैं वे ही लीला में जगत के रूप में अवस्थित हैं जैसे केले के स्तंभ के ऊपर के हिस्से को अलग करते हुए बीच के अंश में पहुंचकर उसे ही सार समझा गया तदनंतर यह विचार आया कि ऊपर के हिस्सों का ही यह मध्य भाग है और मध्य भाग के ही वे बाहरी हिस्से हैं दोनों मिलकर ही केले का स्तंभ है जैसे प्याज के छिलकों को अलग कर देने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता उसी प्रकार मैं क्या हूँ इस विचार में प्रवृत्त होकर शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूँ इस तरह क्रमशः इन्हें पृथक कर देने पर यह प्रतीत होने लगता है कि मैं नामक कोई अलग वस्तु नहीं है निसंदेह सब कुछ वे ईश्वर ही हैं जिस प्रकार गंगा जी के कुछ जल को घेर कर कोई कहे कि यह तो मेरी गंगा है अस्तु अब हम प्रस्तुत विषय में आगे बढ़ते हैं